खिल गुरो भगवन नमस्ते नारायण अखिल गगुरो भगवन नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते श्री राम जय राम जय जय राम राम राम राम जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या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 श्री कृष्ण गोविंद आरे मुरारे रे एनाथ नारायण वसुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरिगोविंद जय जय जय श्रीवृंदवन विहारी लाल की जय नमो माधवा शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण वो श्री विष्णु जी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई ना तो उनका मोबाइल नंबर लेके सहानुभूति न रूपम सेहत तथोपलभ्यो न चादीर्णच संति अश्वत्थम सुविूमूलमसंग दृढ़ तत पदम तत्परी यस्म गता नवर्तं भूज तमे चाद्यं पुषं प्रपद्ये यवृत्ति प्रसिता पुराणी <coughs> समुपस्थित समादरणीय यत्वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्त बाताओ। माताओ श्रीमदभागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में दार्शनिक धरातल पर एक नियम निर्धारित किया गया और दृष्टान्तों के माध्यम से उसे परिपुष्ट किया गया वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती यह नियम अग्नि को अग्नि समझकर कोई छुए तो जले बिना न रहे आग को आग न समझकर कोई छू ले तो जले बिना न रहे विष को कोई विष समझकर पाले उसका सेवन कर ले तो मरे बिना न रहे विष को कोई विष न समझकर उसका सेवन करे तो मरे बिना न रहे कारण क्या है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती प्राप्त संदर्भ में आत्मतत्व अद्वितीय होने के कारण असंग है साक्षी होने के कारण असंग है आत्मतत्व अलिप्त दृष्टा है अतः उसकी अलिप्तता कभी भिचरित नहीं होती कुंठित नहीं होती लुप्त और सुप्त नहीं होती इस तथ्य का जीवन में सुसमीक्षण या अनुशीलन करना चाहिए तो स्वतः सिद्ध असंगता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है जब स्वतः सिद्ध असंगता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है तब तत्त्व के परिमर्गन का मार्ग प्रशस्त होता है असंग शास्त्रे चित्वा, असंगता रूप शास्त्र का बार बार उपयोग और प्रयोग करके वासना रूप जो अवान्तर घनीभूत मूल संसार वृक्ष के हैं उनका छेदन भेदन करना चाहिए उसके पश्चात तत्व का अनुशीलन करना चाहिए कल हमने एक प्रश्न उठाया था जीव के बंधन में हेतु तो, या बंधन की प्रतीति में हेतु अविद्या काम और कर्म अविद्या काम और कर्म की निरुक्ति भी हृदयंगम करने योग्य है हमारा आपका जो कारण शरीर है वह अविद्यात्मक है वृष्टि कारण शरीर की मीमांसा पंचदशी के प्रथम प्रकरण में इस प्रकार है मलिन सत्वगुण प्रदान प्रकृति का नाम कारण शरीर है तो अविद्यक क्या कहें अविद्यारूप अज्ञात्मक कारण शरीर है हमारा आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें काम और कर्म का सन्निवेश है सूक्ष्म शरीर करणात्मक होने के कारण काम और कर्म का आश्रय है और स्थूल शरीर कर्म का फल है अभिप्राय क्या हुआ यह स्थूल शरीर कर्म फलात्मक है सूक्ष्म शरीर काम और कर्मात्मक है कारम शरीर अविद्यात्मक है अविद्या काम कर्म और उसके फल का आत्यंतिक निरोध ही जीवन मुक्ति है वही कर्तव्य है आत्मा स्वतः मुक्त है लेकिन अविद्या काम कर्म और उसके फल का आत्यंतिक निरोध यही तत्वबोध के द्वारा कर्तव्य है सूक्ष्म शरीर में काम का सन्निवेश है या हम कैसे समझे इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते गीता के तीसरे अध्याय का वचन दूसरे अध्याय में प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान मध्य का लिया बुद्धि का भी अंतर्भाव मन में इंद्रियों का अंतर्भाव भी मन में इसलिए काम का एक नाम मनोज है उसी की व्याख्या भगवान ने स्वयं कर दी तीसरे अध्याय में इंद्रिया मनोबुद्धि दस्य अधिष्ठान मुच्छ काम का अभिव्यंजक संस्थान अधिष्ठान का अर्थ यहाँ है काम का अभिव्यंजक संस्थान क्या है सूक्ष्म शरीर उसके कितने विभाग हैं मुख्य रूप से इंद्रिय मन और बुद्धि प्राणों का नाम क्यों नहीं लिया मांडूक के उपनिषद का कथन है सप्तांग एकोनविशति मुख जागर और स्वप्नदशा में वैश्वानर और हृदय गर्भ विश्व या तेजस या विश्व और तेजस रूप जीव सप्तांग होता है सात अंगों वाला होता है उन्नीस मुखों वाला होता है रावण के बाहर तो दस ही मुख थे अंदर उसके भी उन्नीस मुख थे हमारे आपके भी उन्नीस मुख हैं। मुख शब्द पारिभाषिक है अभिव्यंजक संस्थान का नाम मुख है कारण का नाम मुख होता है जिसके द्वारा हो और तत्व के अधिगम का मार्ग प्रशस्त हो उसका नाम मुख्य करण है पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया पांच प्राण मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूप चार अंतकरण के विभाग इनको मिला देने पर उन्नीस मुख की सिद्धि होती है शंकर वास्तिक जो प्रामाणिक टीका आनंद गिरी महोदय की है उन्होंने फिर इसकी विशेष रूप से व्याख्या की प्राण साक्षात कारण नहीं होते हैं करणों के उद्दीपन में स्पंदन में प्राण का योग होता है अतः विवक्षावसा श्रुति ने प्राणों को भी कारण मान लिया शारीरक उपनिषद आदि में आदि में कारण के स्थान पर पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चौदह का ही उल्लेख है प्राण स्पंदन के कारण कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया उज्जीवित होती हैं। अर्थक क्रिया कारिता में समर्थ होती हैं इसी प्रकार मन और बुद्धि में भी अपने अपने विषय के सेवन की ग्रहण की जो क्षमता है वो आत्म से अधिष्ठित प्राण स्पंदन के कारण है प्राण साक्षात करण नहीं है करणों के अभिव्यंजन में उनकी अर्थक क्रियाकारिता के संपादन में प्राणों का उपयोग और विनियोग है अतः औपचारिक दृष्टि से प्राणों को करण कहा गया इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्य थे इंद्रिय मन और बुद्धि में काम का निवास होता है उपलक्षण है क्रोध लोभ इत्यादि जितने मनोविकार मान्य हैं, उनका अभिव्यंजक संस्थान इंद्रिय मन और बुद्धि है अब रहेगा गई बात कर्म कर्म कहां रहते हैं? तो तैतरी उपनिषद का आलंबन लेना चाहिए इसके लिए विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माण तंते पिच विज्ञानम यज्ञम तमते कर्माणि तमते पिच जितने लौकिक और कर्म है सबका निष्पादन संपादन विज्ञान के द्वारा होता है आत्मचैतन से अधिष्ठित चिदाभास संहित बुद्धि का नाम विज्ञान है एक बार इस पद पर, पर प्रतिष्ठित होने के बाद पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज ने संत समिति की बैठक की थी अयोध्या में तो उनकी भावना थी कि मैं आऊं मैं गया था जहां ठहराए गए थे वहां उन्होंने कहा कि बैठो बैठ गए श्री माधवाश्रम महाराज भी उस समय थे तत्काल श्री रामदेव जी महाराज ने कहा इस पर अपना भाव व्यक्त करो आप गोष्ठी में वो थे हम थे माधव आश्रम जी महाराज श्रोता हो गए संवाद हमारा उनका था उन्होंने कहा कि विज्ञान मय कोश का वर्णन शास्त्रों में है तित्रुपनिषद में विज्ञान का वर्णन यह विज्ञान क्या है क्योंकि बुद्धि अपने आप में जड़ है तो विज्ञानम यज्ञम तमते कर्मानुतमते पीछे इसकी संगति केवल बुद्धि से नहीं लग सकती पौन घंटा हम बोले वो श्रोता हो गए महापुरुषों की विशेषता होती है हमने तो उनसे ढाई वर्ष पढ़ा था लेकिन उन्होंने परीक्षा लेने के लिए नहीं कहा एक चिंतन का बहुत गंभीर विषय है महापुरुषों के सामने विज्ञान किसको माने तो हमने जो कहा उसका सारांश है साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है केवल बुद्धि का नाम विज्ञान नहीं है तो उन्होंने कहा कोई प्रमाण चाहिए ये तो युक्ति के बल पर आपने सिद्ध कर दिया तो हमने कहा सभी ग्रंथ लेखक तो मैं नहीं आया हूं ये तो मेरा चिंतन है आचार्यों ने इस पर कभी चिंतन किया ही होगा तो शंकरानंद जी की जो टिप्पणी होती है उपनिषद भाष्य पर उपनिषदों पर उसमें हमको के त्यों या वचन मिला कालांतर में हम स्वामी जी महाराज को बता पाए या नहीं ये ध्यान नहीं है तो विज्ञान भी केवल विज्ञान नहीं साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है उसी में कर्म की स्थिति उपनिषदों को मान्य है विज्ञानम यज्ञम तमते कर्मानुतम पिता हमने एक संकेत किया शास्त्र गीता सब कोई बद चल लिया तैतृपनिषद से कोई बद चल लिया यह कह रहे आगे कहने जा रहे दो तीन वक्त अध्ययन वैसे नहीं सदता है बहुत परिश्रम करना पड़ता है क्या शास्त्रों में कोई वचन कही है कोई वचन कही है कोई वचन कही है किसी प्रसंग का तात्पर्य निकालना है तो जैसे बीज गणित अलझेवरा आदि के प्रश्न को सुलझाने के लिए कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो पांच पांच सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है किस सूत्र का कहाँ उपयोग करें किस सूत्र का कहाँ वो मस्तिष्क रेखा बनानी पड़ती है तो शास्त्र के किसी प्रसंग का सांगोपांग अनुशीलन करने के लिए बहुत से ग्रंथों का आलंबन चाहिए इसमें मैं एक संकेत करता हूं अब कब उस कार्य में सफल हो सकूंगा मैंने समय निकाल सकूंगा यह नहीं कह सकता 108 उपनिषद की बात 120 उपनिषद की बात कहता हूं किसी उपनिषद ने किसी एक पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया वहां उसका अर्थ नहीं <laughs> अच्छा उस उपनिषद की बात कहता हूं जिस पर कोई टीका नहीं है किसी की कोई भाष्य नहीं है किसी का अब अपने आप में पहली लेकिन फिर आगे ग्रंथ पढ़ते चले तो किसी न किसी उपनिषद में उसकी व्या उसकी परिभाषा है ऐसे उपनिषदों में लगभग 20-25 शब्द हैं पारिभाषिक जो न किसी ग्रंथ पर आते हैं न किसी मंच पर जिनका निरूपण मैं यहाँ प्राय प्रतिवर्ष कहता हूं हजार दो हजार तथ्य निकलेंगे जो आजकल ग्रंथ में और के माध्यम से मंच के माध्यम से नहीं प्रकट हो रहे वो शास्त्र में किम टिमाते हुए कहीं हैं तो विचार तो है कि ऐसे जो 10-15 शब्दों पर बड़ा ध्यान गया है प्रयोग कही है परिभाषा कही है इसका मतलब श्रुति भी अपना अर्थ केवल एक ही उपनिषद से नहीं दे देती है एक उपनिषद में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया अर्थ वहां बिल्कुल नहीं परिभाषा उनके उनकी अकल से लगा भी नहीं सकते अर्थ किसी और उपनिषद में बहुत ध्यानपूर्वक पूर्वक तो उसका अर्थ निकल आवेगा उसकी परिभाषा निकल आवेगी इसी प्रकार हमने संकेत किया तो निरूपण कल वंश छूट गया था इसलिए हम उसकी व्याख्या आज कर रहे अविद्या काम और कर्म हमारा आपका कारण शरीर अविद्यात्मक है सूक्ष्म शरीर काम कर्म और कर्णात्मक स्थूल शरीर कर्मफलात्मक और अविद्या काम कर्म तथा कर्म फल का संन्यास ही संन्यास बाहर का जो सन्यास है उपकारक है तदर्थ है क्या इसका निषेध नहीं किया जा सकता श्रौत पदार्थ है ना सन्यास अग्निहोत्र तो पदार्थ इसलिए अगर श्री वैष्णव भी भास्म लगाने से परहेज करते हैं तो वैदिकता उनकी लुप्त हो जाती है क्योंकि अग्निहोत्री तो ब्राह्मण छत्ती व होते थे जब अग्निहोत्री होते थे तो भस्म का उपयोग तो करते ही होंगे अब ये पंथ हो गया कि हम भस्म से परहेज करते हैं और रुद्राक्ष से परेज करते हैं तो हम तुलसी से परहेज करते हैं यह पंथ हो गया हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहीं लिखा है उस ग्रंथ का भी अनुवाद करने का विचार है समन्वय साम्राज्य संरक्षण ये भस्म तो सौत पदार्थ अग्निहोत्री तो होता ही थे तो वर्ण धर्म का एक अभिन्न अंग है भस्म अग्निहोत्र अग्निहोत्र से प्राप्त होता है भस्म तो वैष्णव होकर अगर भास्म से परहेज करते हैं। बहुत विचित्र गाली है उपनिषद में मस्तक पर विराजमान है और कोई भास करता है उपनिषदों में लिखा है कि कहो या न कहो समझ लो वर्ण शंकर अवश्य उपनिषदों में लिखा है ऊर्धपुंड है कोई उपहास करता है तो शील की सीमा में आप कुछ मत कहिए लेकिन निश्चय समझ कर लीजिए कि वैद्य शंकर अवश्य है ये उर्दपुंड का भी महत्व है और त्रिपुंड तो वैदिक पदार्थ साक्षात है अब नित्र से निष्पन्न है तो हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया अविद्या काम और कर्म तथा इनका फल जन्म की परंपरा ये संन्यास के लिए अपेक्षित अंतरंग साधन है इनका त्याग सभ जाएगा तो मोक्ष मिलेगा उसके लिए वाहन है आश्रम पर जो संन्यास है क्योंकि तो तदर्थ ही संन्यास है अविद्या काम कर्म इनके फल का आत्यंतिक निरोध करने के लिए ही संन्यास है और कोई संन्यास का लक्ष्य नहीं होता है तो मूल प्रश्न ये था अयोध्या तो सहसा ज्ञान थे बनती नहीं भग जा अयोध्या कहने से थोड़े अविद्या भग जाए थी हाँ इस पे चुटकुला तो हम सुनाते नहीं लेकिन मेरे सामने की घटना इनके सामने की एक कानपुर में हमारे शिष्य दीक्षा के दृष्टि से शिष्य थे मैं किसी के लिए नहीं कहता कि मेरे शिष्य हैं क्योंकि वो मानता है मुझे गुरु या नहीं मुझे क्या पता आजकल तो कुछ नहीं कहा जा सकता किसी को मैं कहूं कि मेरे शिष्य हैं वो कह नहीं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं शिष्य की मोहर अपने ऊपर लगाऊं इसलिए मैं प्राया ये कहते ही नहीं कि वो मेरे शिष्य है क्योंकि कल योग शिष्य भी अपने को मानता होगा कि मैं शंकराचार्य का गुरु हूं तब कल योग कुछ नहीं कहा जा सकता है इसलिए मैं नहीं कहता मेरे शिष्य है कोई कहता है तो मैं कहता हूं उनकी भावना है तो मैं कैसे कहूं कि नहीं है बस इतना ही तो मेरे शिष्य नाम भी विकल्प था कुछ राम क्या वही भारद्वाज में जोड़ा था मुसलमानों जैसा नाम राम कुछ राम तो मुसलमान आगे कुछ था खैर तो उसकी माता उनकी माता उस है हाँ, उनकी माता सौ साल से ज्यादा की हो गई थी तो वो बैठी थी अब लोग भोजन कर रहे थे प्रसाद पगा रहे थे लोगों को तो उनके पोते पोती जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना कोई तो पोते पोती उनको खिलाना समझकर फिर उनसे उपहास करने लगते हैं अगर स्मृति कुछ कमजोर हो जाए और खुद चिराते हैं और चिन्हना भी नहीं तो एक पोता ने कहा दादी जी मदूत आया है आपको लेने के लिए अब दादी जी को क्या पता कि यमदूत क्या होता है स्मृति का लोग। तो वो एक नेता की पत्नी थे बुढ़ी भाई वो, वो बैठी थी उसी के सामने कहा कि दादी जी सबने ये कहा दादी जी ने कहा तो कहा कि अरे दस रुपया दे के बगा <laughs> क्योंकि उनके यहाँ घूस कांड सब चलता ही होगा नेता की पत्नी पहले उन्होंने कहा दस रुपए से काम नहीं चलेगा यमदूत मानने वाला नहीं है आज आपको लेके ही जाएगा उसने कहा बगा आई गया तो सौ रुपया दे दे तो सौ से भी नहीं काम चलेगा वो तो आपको आज लेके ही जाएगा यमदूत तो एक धंधा दिखा दे उसको क्या धंधा दिखाएंगे उसके पास जो दंड है उसके सामने हमारा धंधा क्या काम करेगा <laughs> नेता की पत्नी थे री बार बार कहे तो सौ नहीं तो और दे, दे भगा उसको ही गया तो भगा देखो ने दे खदे तो इसी प्रकार से खदेरने से कोई अविद्या नहीं भग जाती ऐसे भग गया अविद्या तो अविद्या भग गई है नहीं सहसा अविद्या का त्याग करते बनता नहीं कितनी पुष्ट चीज है महान लय की दशा में हम आप इकतीस दस खरब 40 अरब वर्षो तक अरबों बार रह चुके होंगे क्या ना? तो कितने बार की घाटी हम आप पार कर चुके इसका लेखा जोखा है नाम तो न ना चादुर न तो इसका इसकी व्याख्या तो रही गई है अब इस सत्र में हो गई है नहीं तो अनाज काल से जल्द सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है तो कितने बार हम लोगों ने प्रलय की घाटी पार की होगी इसका लेखा जोखा तो ईश्वर के कार्यालय में भी नहीं है एक प्रलय की महाप्रलय की अवधि है एक महाप्रलय की अवधि है गीता के आठवीं अध्याय के अनुसार इकतीसवी दस खरब चालीस अरब वर्ष मानवोचित गणना कम अनुसार ब्रह्म लोक की गणना के अनुसार कुल सौ वर्ष मर्तलोक की गणना के अनुसार इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष महाप्रलय की अवधि है उस महाप्रलय में न, न पृथ्वी है न पानी है न प्रकाश है न पवन है न आकाश है न अंतत्व है न महतत्व है न अव्यक्त है अव्यक्त माया या प्रकृति भी नहीं है सुबालोपनिषद महाभारत शांति पर शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र वो अव्यक्त प्रकृति या माया का भी लय स्थान लयस्थानदात्म प्रतिस्थान ब्रह्म ही केवल शेष रहता है महाप्रलय की दशा में ऐसी स्थिति में हम आप जो जीव हैं महाप्रलय की दशा में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से रहित होते हैं अब कोई अधिकचरे गांति होंगे तो कहेंगे शंकराचार्य बांध पी लिया क्या कारण शरीर से विरहित होते होता ही है बलि सत्य गुणा प्रकृति का नाम कारण शरीर है तो गुण का क्षोभ ही नहीं रहता है साम्यवस्था कोई प्रकृति रहती है वो भी परमेश्वर में विलीन रहती है तो कारण शरीर कहाँ रहते हैं जी के नहीं रहते महाकार शरीर जो महामाया है वो भी महेश्वर से तादात्म्य पन्न या एकीभूत होकर ही महाप्रलय की दशा में रहती है जैसे कोठी में सन्निहित बीज अंकुर इत्यादि कार्यो को उत्पन्न नहीं कर सकते उसी प्रकार महाप्रलय में महाकार शरीर महाकार शरीर भी उपनिषदों का शब्द है महाप्रलय में महाकार शरीर महामाया भी महेश्वर से एक ही एकीभूत होकर विरुद्धमान रहती है इस समय की निर्विकल्प समाधि को भी माफ करने वाली महाप्रलय की दशा है इस समय जो किसी को देहद्रीय अंतकरण प्राणों की स्थिति में जो किसी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी इसको भी माफ करने की क्षमता उस समय के महाप्रलय की अवस्था में है एक दो दिन के लिए नहीं इकतीस में दस खरब चालीस अरब वर्षों तक वो स्थिति हमारी आपकी बनी रहती है फिर यथापूर्वल पय हमारे अनुकूल अनुताकरण फिर हमको प्राप्त हो जाता है जिसको लेकर महाप्रलय की दर्शन में गए हमारे अनुकूल वही इंद्रियां, फिर भगवान की कृपा से हमारे साथ चिपक जाती एक बहुत विचित्र बात मन का और जीव का संबंध क्या है इसका निर्धारण बहुत आवश्यक है सावधान द्वार सुपर्ण सयुज सखाया गौ सुपर्ण सयुज सखाय जो वचन है इसकी व्याख्या पैंगी राष्ट्रोपनिषद में छुट्टी ने स्वयं की है और इसकी व्याख्या कठरुद्रोपरिषद आदि में भी है दो प्रकार से इसकी व्याख्या चलती है पैंगी राष आजकल प्राय उपलब्ध नहीं है लेकिन कही कई यहां पुस्तकालय में है या नहीं या ढूंढिएगा बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है भगवान शंकराचार्य उसको उद्धत करते हैं भाष्य में मेरे पास तो नहीं है पैंगी राषनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है अष्टोत्तर शो नहीं है आजकल जो प्रकाशित पिंसों का संस्करण उसमें भी नहीं ये ब्राह्मणो परिषद है पैंगी राष्ट्र ब्राह्मणो परिषद में दूस में बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है जीव और ईश्वर का नहीं जीव और ईश्वर का यहां वर्णन बिल्कुल नहीं है बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है तो बुद्धि या अंतकरण का और हमारा क्या संबंध है पहला संबंध यह है कि अंतकरण या मन हमारा सेवक है हम स्वामी हैं, मन शेष है हम शेषी हैं। मन हमारा सखा है हम पालक सखा हैं, मन बालक सखा है और अंत में मन हमारा आपका शिष्य है हम गुरु इतने संबंध है मन सेवक है शिष्य है सखा शेष है अहम गुरु महाबाहो मन शिष्य में अनुता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है अर्जुन ने कहा यह घटना का घटी कोई आख्यायिका भगवान ने सुना दी उन्होंने कहा कोई इतिहास नहीं है यह तो मेरे द्वारा कल्पित गल्प है आख्यायिका मात्र है ना जो गुरु शिष्य का संवाद हमने कहा वो कभी घटना घटी हो ऐसी बात नहीं है मैं ही गुरु हूँ और मेरा मन ही शिष्य है इससे हमको शिक्षा दी भगवान ने कि मन हमारा आपका शिष्य है मन हमारा आपका सखा है मन हमारा आपका सेवक एक विचित्र बात या मन कब तक साथ देगा मन कर हमारा वियोग कब होगा इस पर विचार किया जाए तो नीचे मन ऊपर भगवान बाकी कोई साथ नहीं देंगे शरीर भी तो छूटता रहता है नीचे मन ऊपर भगवान ये नरक में भी स्वर्ग में भी अब भगवान तो फिर आत्मा होकर ही शेष रहेंगे हम तो भगवत रूप होकर शेष रहेंगे ये मन बुरानो मानोवली है जब तक अपने स्वामी जीव को कैबल मुक्त कैबल मोक्ष नहीं प्रदान कर देता तब तक यह अनुगमन करता है वैयायिक आदि के अनुसार तो आत्मा और मन का विश्लेषण विश्लेष हो जाता है क्योंकि मन अनुपरिमाण परिमित है वो तो नित्य है वेदांत प्रस्थान के अनुसार वहां भी विश्लेष तो हो जाता है लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह मन उपासना सिद्ध मोक्ष मिलने पर भी साथ देगा क्यों अरे मन नहीं रहेगा तो भगवान का भजन कैसे होगा लेकिन वेदांत प्रस्थान में मुक्तिकोपन सदादी के का अनुसार कैवल्य मोक्ष जब तक जीव को नहीं प्राप्त हो जाता इसका मतलब जीवन मुक्त का शरीर पाप हो जाए तो मन सदा के लिए गया उससे पहले मन महाप्रलय की दशा में न रहकर भी फिर जब सृष्टि बनती है तो हमारा मन हमको भगवान की अनिर्वचनीय शक्ति का मोघक प्रभाव से मिल जाता है तो हमने एक संकेत किया अविद्या तो सहता त्यागते बनते नहीं नीचे रह गया कर्म कल इसका विवेचन कुछ किया था हम झटपट मोहा परित्याग ब्रह्मा ज्ञान उपजो नहीं बारह ग्रंथों में बच्चा नहीं है तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध है और हो सकता तुलसीदास और कोई हो या बारह ग्रंथ लिखने के बाद यह भाव आया हो ब्रह्म ज्ञान उपजे नहीं कर्म दियो छिटकाए तुलसी ऐसी आत्मा साज नरक में जाए ब्रह्म ज्ञान उपजे नहीं कर्म दियो छिटकाए कर्म ऐसा नहीं है कि भाग जा जाए जैसे महिला ने कहा यमदूत आयात भगा दे दस रूपया दे के सौ रूपया दे के, दिखा के कर्म छोड़ भी देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा क्या कर्म कर्म या पश्चिद कर्मणी से कर्म या का भाव जब तक है तब तक कर्म है न कुछ करने का भी अभिमान अभिमान बन जाता है इसमें पर दृष्टान्त गाढ़ी नींद कर्म है या कर्म भूमि बुद्धिपूर्वक आंग्रहपूर्वक कर्म की गति सुसुप्ति में नहीं है अत कर्म है भगवान का यह वचन कहा जाएगा इसमें संकोच करना पड़ेगा नहीं कष्ट क्षण तिष्ठत्य कर्मकृत तो कोई कहेंगे सुसुक्ति में भी नहीं कष्ट क्षण अपी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत जिसको अभिक्रिय आत्मतत्व का विज्ञान नहीं है अभिक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व का बोध नहीं है उसके बस की बात नहीं कि सुसुप्ति में भी कर्म किए बिना रह ले यज्ञ सुसुप्ति अकर्म भूमि है लेकिन सुसुप्ति जब टूटती है तब इतने समय तक मैंने कुछ नहीं किया या इतने समय तक मैं सोया सुसुप्ति सोने का अभिमान अपने ऊपर भर लिया ना अकर्म को भी अहमर्थ के बल पर कालांतर में कर्म बनाने की योग्यता बनी रहती है तो कर्म ऐसा नहीं है कि धक्का मार दे तो भाग जाए अविद्या त्यागते बनती नहीं कर्म छोड़ देने पर भी कर्म बन ही जाता है मैं कुछ नहीं करता इस अभिमान अभिमान का नाम भी कर्म ही है तब प्रश्न उठता है कौन सी ऐसी चीज है जहां से त्याग शुरू करें भाई तीन में से किसी एक को त्याग ना है। जिसका त्याग मोक्ष में विनियुक्त हो सके उपयुक्त हो सके विद्या कैसी तो सूक्ष्म चीज है विचित्र चीज है वो जननी है बंधन की उसका त्याग तो सहता बनेगा नहीं बिना तत्व तो बोध के कर्म को छोड़ देने पर भी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं नैव त्याग फलम लगे बीच में है काम ये जो काम है इसी को छोड़ना चाहिए काम काम जो है इसी में संकोच करते करते काम को आसक्ति कहते हैं इसी को स्प्रिहा कहते हैं इसीलिए असंभ स इसका अर्थ क्या हुआ कर्मयोग में क्या होगा कर्माशक्ति आसक्ति फलाशक्ति में भी आशक्ति आसक्ति एक अहंकृति के अनुसार अहंकार दो को शिथिल कर पूर्वक इसका मतलब आलस्य का त्याग करके भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान सिद्धि में समत्व बुद्धि पूर्वक इसका नाम है गीता के दृष्टि में कर्मी योग अब इससे त्याज वस्तुओं का हमको संकलन करना चाहिए आसक्ति आलस और असम ये चार चीज त्यागने योग्य है पहले तथा पदम तत्परि मार्गतव्यम के पहले ये चार चीज त्यागने योग्य है आसक्ति असंघ शास्त्र में दृढ़ जितनी तत्व ज्ञान के बिना भी जितनी आसक्ति का त्याग संभव है उतनी आसक्ति का अंत में तो बीज है काम और कर्म का उसका जब तत्व ज्ञान से दाह होगा तभी अशेष रूप से अकर्म की असम्यता की सिद्धि होगी लेकिन अविद्या के रहने पर भी जितनी असलता संभव है इसलिए पहली चीज क्या है अशक्ति कर्मयोग का अर्थ क्या होता है अशक्ति एक अहंकृति दो आलस्य तीन असम या असम दंत असम माने सम्व का संकोच असम असम द्वंदों में समत्व चाहिए ना समता जिसको कहते हैं तो असमता चित्त की विषमता असम कह दें असम काल उच्चारण करके असम कह दें इन चारों का पहले त्याग करना होगा असक्ति एक आंकृति दो आंकृति कैसी उग्र आंकृति निबंधक आंकृति तो ये आशक्ति अहंकृति दो और आलस्य तीन प्राय हम का करते हैं विशेषकर ब्राह्मणों में दो दुर्गुण तो प्राय होते हैं अहंकार और आलस्य हर मनुष्य में प्राय होता है हम हों या आप हो यही शत्रु है अहंकार और आलस अहंकार और आलस्य तो मारता है और मरते रहते हैं फिर भी उनको छोड़ने के लिए मन नहीं बना पाते यही कमी है विशेषकर ब्राह्मणों में अहंकार और आलस न हो तो दुर्दशा सृष्टि की यही हो अरे ब्राह्मण गिरते हैं तो संसार गिरता है ब्राह्मण जगते हैं तो संसार जगता है संसार को सुलाने वाले जगाने वाले ब्राह्मण हैं ब्राह्मण पतित किए जाते हैं छलगल ढंग से या हो जाते हैं अंकड़ आलस की दास्ता ब्राह्मण पालते हैं वो जो राजगुरु जी आए थे कहा के नेपाल के अभी गए हैं कि संविधान बना तो एक महीने तक क्रांति होगी नेपाल में ना बन पाया तो क्रांति हो तो उसके लिए कमर कष्ट गए हैं हमको मन ही मन हुआ यहां भी कह दिया था भारत में अगर चार ब्राह्मण भी ऐसे हो जाएं एक ब्राह्मण पूरे पूरे नेपाल में एक ही ब्राह्मण वो भी राजगुरु प्राध्यापक रहे प्रोफेसर रहे पचहत्तर जिले कुल हैं नेपाल में तीन करोड़ की एक जनसंख्या है कुल उसमें सबसे प्रभाव अगर किसी एक व्यक्ति का सनातनी होता हुआ ब्राह्मण इतनी यात्रा करते इतनी गोष्ठी करते हैं तो प्राणों को हथेली पर लेकर जुझने के लिए तैयार हैं प्रेरणा यहां से ले जाते हैं यहां संगोष्ठी होती है दो घंटे पर रात में बैठे थे आठ से दस तक अब कल गए हैं आज पहुंचे हमने लोग पच्चीस घंटे की यात्रा करके गोरी फिर बहुत पैसा खर्च करके अपने घर पहुंचेंगे अपनी ओर से पैसा खर्च करके वो लोग आते हैं भारत में तो ऐसे ब्राह्मण भी नहीं दिखाई पड़ते दस ब्राह्मण भी नहीं दिखाई पड़ते क्या मतलब और साधु तो दस भी नहीं है साधु, साधु भी दस नहीं दिखाई पड़ते कैसे देश बचेगा तब ने एक संकेत किया साधना के मार्ग में भी आसक्ति अहंकृति आलस्य और मन की विषम स्थिति ये सब घाटिया ऐसी हैं जो जीवत से पिंड नहीं छुराने देती तो आज के प्रवचन का संकेत सांकेतिक उपसंहार क्या है न अविद्या को छेड़िए न कर्म को छेड़िए पहले काम जो है बीच में हमारा आपका कर्तव्य है कामना को दुख दोषानुदर्शन के बल पर सिथि करते चले सि करते चले और भगवान शंकराचार्य महा ने वे दैनक उपनिषद के भाषण दृष्टिकोण दिया उसको आप विशात करें क्या आत्म काम जो होता है आत्म जिज्ञासु का नाम आत्म काम अनात्म काम पर विजय प्राप्त करता है अनात्म वस्तुओं की कामना को पालने के लिए आत्मकामना को पालें अनात्म वस्तुओं की जो कामना पाले हुए हैं लोक शणा वित्त शना पुत्र शना संघकार से यही किया भाष्यकार भगवान ने तो अनात्म वस्तुओं की जो कामना पाले हुए हैं आत्मकाम हो जाएं। आत्मा की कामना जगे हमको तो आत्मानशीलन करना है अनात्म वस्तुओं से विविप्त आत्म तत्व का परिवार करना है इसी जीवन में आत्मानुरूप आत्म स्थिति की समुपलब्धि होनी है इस लक्ष्य के बल पर जो आत्म काम होता है वह अनात्म काम से पिंड छुड़ा लेता है कुछ पकड़ने का प्रयास करें तो कुछ छूटने का मार्ग प्रशस्त होगा इसके बाद जो आप तो काम हो जाता है तो आप तो बस यही तो है आत्मकाम अनात्मकामनाओं से पिंड छुड़ा लेता है आप तो काम। फिर आत्म काम भी नहीं रहता आत्मा तो अपना आपा साक्षात अपरोक्ष सच्चिदानंद तत्व अद्वितीय ब्रह्म ही है तो ये क्रम है असंघ शस्त्रों में जुड़े निश्चित तो एक संकेत है इसकी आवश्यकता है आजकल उपनिषदों के अनुसार उपासना शायद पूरे विश्व में सौ व्यक्ति वे नहीं करते होंगे छान अच्छा बड़ी विचित्र घटना छठे अध्याय से ये वेदांती वेदांति प्रारंभ करते हैं, जो हैं व्यर्थ है क्या उन्हीं में तो सार है मुझे बहुत सी चीजें ग्रंथों के बल पर प्राप्त हो रही हैं। 24 घंटे होते लगता ही नहीं कि समय मान की कोई चीज है लेकिन मैं एक संकेत करू अगर हनुमान जी ने जैसा अपने हृदय चीर करके दिखा दिया कि देखो यहाँ राम और सीता जी विद्यमान हैं, वैसे मैं संकेत करता हूं एक बड़ी विचित्र बात है आपको जो सुनकर आश्चर्य होगा जिनको इन सब तथ्यों से अधिक परिचय नहीं है सीधे तत्व तो से जिनका वेदांत प्रारंभ होता है उनके लिए तो सब कुछ चीजें नहीं है इसके बिना तत्वम कभी आने वाला नहीं है एक विचित्र बात विश्व में कोई दरिद्र रह ही नहीं सकता क्या एक विचित्र उपासना का तथ्य पंचमश्रीकार ने तो संकेत किया छांद उपनिषद में रस रास्य उपासना क्या वैदिक योग था उस प्रकार की उपासना करके कोई लुंज पुंज दीन दरिद्र हो सकता है हमने किसी को अरब पति समझा हम अरब पति नहीं हो सकते सामान्य नियम यह है ना बेखटके हो सकते हमने किसी को महामहोपाध्याय समझा और हम तो निरक्षर भ्रष्टाचार भी रह सकते हैं सामान्य बात यही है लेकिन उपासना की वो विधा जिसको हम समझते हैं इसमें यह गुण है उसको खींच सकते हैं हम जो होना चाहते हैं हो सकते हैं उपासना की वो शौत विधा आजकल व्यवहार में लुप्त है तो जीव होकर लुंज पुंज आखिर जगदीश्वर मूल रूप तो उसका जगदीश्वर है इसीलिए सकल पदार्थ हैं जगब ही कर्म ही नर पावत नहीं हमारे पूर्वज उपासना करते थे कोई चीज दुर्लभ नहीं थे रुपये के लिए हाथ नहीं फैलाते थे रुपये की श्री की पराकाष्ठा थी एक विचित्र बात है हम ब्रह्म विद्या की उपासना करेंगे वैभव आनुषंगिक फल के रूप में प्राप्त होगा ये सब विचित होगा तो अगर कुछ ढंग से इसलिए पिछली बार इस चीज को हमने अभी पूरे जहां जहां गए दस बीस प्रांतो में तो एक साल में यात्रा हो जाती है मेघालय में अभी गए थे बांग्लादेश की सीमा पर गए थे तो हमें इसको बहुत फैलाया कि हमने आनंद वृंदावन में भगवान ने एक वाक्य मुझसे कहलवाया अगर आप वैदिक कर्म उपासना को हटा दीजिए ज्ञान कांड च आगेगा कहां से जब तक तो कर्म उपासना नहीं सदे वैदिक कर्म उपासना को हटा दीजिए सीधी कहें तो वेद को खींच लीजिए ना वैदिक कर्म कांड न उपासना कांड न ज्ञान कांड रह जाए और फिर विश्व का निरीक्षण कीजिए घंटों तक विवेचन के बाद ये समझ में आवेगा और जिनको पुराना सत्संग प्राप्त है सब ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं उनको चुटकी बजा के बात समझ में आएगी वेद विहीन विश्व होता नरक नरक नरक और कुछ नहीं विश्व में जो कुछ चमत्कृति है स्वर्ग को लेकर सूर्य को लेकर चंद्रमा को लेकर वायु को लेकर दीगपालों को लेकर ब्राह्मण इत्यादि को लेकर श्री संपन्नों को लेकर सब वेद की देन है अगर वेदों को आप हटा दीजिए और योजना आयोग वाले एक अरब व्यक्ति ला दीजिए आईपीएस पी आई हजारों पैदा कर दीजिए कुछ नहीं होगा ये सब कलेक्टर आदि में अकल क्या होती है कि वो उज्जोल राष्ट्र की कल्पना कर दे कुछ अकल होती नहीं उनको तो एक विकृति को उत्पन्न करने बढ़ाने की ही कला प्राप्त है संस्कृति उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होती आजकल के प्रशिक्षण में तो मैं एक संकेत करता हूं हम लोगों के हृदय में जो वेदों का महत्व है वो तो उसी प्रकार है जैसे हनुमान जी कह में श्री राम और सीता के प्रति हम डंके की चोर से कह सकते हैं और यही प्रवचन करते करते वो भाव आया पहले नास्तिक थे या नहीं असल में कोई प्रवचन करता है तो अपने ही श्रोता होता है हम कथन करते हैं पढ़ाते हैं तो सबसे अधिक लाभ हमको ही होता है क्योंकि उतनी आस्था उतनी मेघा उतना समय लेकर दूसरा कोई श्रोता नहीं होता हम कह सकते हैं उन्नीस साल से भागवत की कथा चतुर्माश में उसमें कई कई से तीन तीन महीने के हुए इस बार भी होंगे 19 साल से कोई एक स्रोता हमारा है जिसने कम से पूरा सुना हो ऐसा तो नहीं है तो सोचा तो मैं ही हूं साल से जो भागवत कथा कह रहे हैं उसमें इनके पास तो हजार जिम्मेवार हम तो मकान का नक्शा बना के दे देते हम केवल अभियान नेपाल में करना यहां करना वहां करना सारा संचालन उसको क्रियान्वित करने वाले तो यह है एक सौ कार्यक्रम हमारा होता है कहीं ये नहीं जाते 24 घंटे हमारे साथ और सारा काम संचालन करते अभी हमने जितेन्द्र जी को कहा कि इनके कार्यक्रम का जो निर्माण करते हैं उसमें साथ दो दिन रात करना पड़ा फिर इनके तो पाँव छूते ही थे और छूए थी हम लोग तो फट जाएंगे जो आप काम कर रहे हैं एक कार्यक्रम करना कठिन है आजकल हमारे सौ कार्यक्रम होते हमारे कार्यकर्ता कहीं नहीं जाते तो कोई चमत्कार है ना एक कार्य करने की विधा है ना जिसके आधार पर कितना दायित्व का निर्वाह करके तो फिर हमने संकेत किया क्या संकेत किया कि प्रवचन करने पर ये लाभ हुआ यहीं पर ये चीज मिली अरे वेद उसको कहते हैं जिसको हटा लें तो विश्वकार से मेरा कृतित्व कुछ नहीं होता है इससे हमको इतना बल मिला कि पूरे विश्व के संपूर्ण वैज्ञानिक एक और राजा अकेले मान लीजिए मैं रह जाऊं उनको मुक्ति खानी पड़ेगी हमने अभी कई वैज्ञानिकों के बीच में इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय में भी प्रवचन किया पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में भी प्रवचन किया तो लगा कि उन लोगों के को कुछ जानते ही नहीं है इसका अर्थ क्या है वेद फिर वेदों का शिवभाग उपनिषद इन आध्यात्मिक ग्रंथों को हटा ले तो विश्व नरक के अलावा कुछ नहीं रहेगा और हम नारकी प्राणी के अलावा कुछ नहीं रहेंगे इसलिए इन शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए इसके पर जो विमुक्ता हुई है ये आत्महत्या नहीं हेतु है तो हमने फिर वेदना पूर्वक का छांद परिषद में जो उपासनाएं दी गई हैं, जो विधाएं प्रकट की गई हैं, उसके अनुसार हम हो या क्यों दरिद्रता है क्यों दर्द है क्यों वेदना है उसके अनुसार हम उपासना नहीं करते और आजकल वो सऊत ढंग से उपासना की परंपरा विलुप्त है और पते की बात है कि किसी की रुचि भी नहीं है एक दंडी स्वामी है हमारे गुरु भाई है अभी होंगे उधर पानी घाट पर यहाँ हमारे शिष्य नहीं हमारे गुरु भाई जंगलों में रहते हैं गांव में नहीं रहते खेत खलिहार में रहते हैं आगरा जिला उनको पसंद है वैसी जिला के हैं एक बार उन्होंने कहा कि कुछ उपासना बताओ ऐसे बोलते हैं चंबल का चंबल की भाषा हमने कहा कि राष्ट्र विपत्ति में तो कोई मंत्र बताओ हमने कहा यह मंत्र सिद्ध है आप पाँच सात घंटे रोज जपो कुछ शक्ति अर्जित करो राष्ट्र के लिए हमको बड़ी प्रसन्नता की कोई व्यक्ति मंत्र ले गया जपता होगा क्योंकि तो पैसा छूते नहीं पेट से मतलब है भोजन कर लिया गांव वाले आ गए नहीं आए बाद में दो साल के बाद हमने कहा क्या हुआ कुछ सफलता अरे कहाँ समय है चले चली से फुर्सत नहीं माने बैठ जाते हैं दस गमारू आ गए बापकी फिर चले गए अपने पांच बजे सुबह यू कर लिया हमने कहा इनको भी समय नहीं है बड़ी विचित्र बात इनको भी समय नहीं है तो किसको समय मिलेगा कोई उनको प्रवचन नहीं करना है वो योग्यता भी नहीं है कुछ नहीं उनको भी समय नहीं है कि जब करें कुछ सिद्ध करें तो हमको आश्चर्य हुआ इसलिए सब इतना ज्ञान इतनी उपासना में शक्ति है पंचदशिकार का एक वाक्य हिंदी में कहकर बचन को विराम देता हूं उन्होंने कहा ध्यान उपासना उपासना की क्षमता समझना चाहते हो असत की प्राप्ति भी ध्यान से हो जाती है कि मिला मिलाया जो सत परमात्मा है उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी सदा तदभाव बाघ शरीर असत था या नहीं अरे पूर्व जल ने शरीर का तो स्वप्न भी देखा था कैसे शरीर मिलेगा चक्के दाढ़ी ऐसी होगी ऐसा शरीर होगा हो कुछ पता था जड़ व्रत को राजा जड़त को पता था कि मृग होना ऐसा मृग होना है, है। असत भी भावना के बल पर सदा तदभाव भाव सत्य हो जाता है ये उपासना की चमत्कृति है फिर सत्य की धारणा व्यक्ति करे तो क्या नहीं हो सकता है इसका सिद्धि का रहस्य एक ही बार अवसर मिला पूज्य गुरुदेव बीच वाली सीट पे बैठे थे मुझ ड्राइवर आगे होते ही है मुझको बगल में बैठा लिया कि तुम यहाँ बैठो तो थोड़ी देर की थोड़ी दूर की यात्रा थी आज घंटे की काशी से काशी में तो उस समय मैंने महाराज की ओर ही मुख किया बाहर वाले को ऐसा भी कहे तो कैसे आप मत ऐसा करना तो लोग असा भी कहेंगे सामने मुख रहना चाहिए दुर्घटना यदि नहीं मैं हो मैं थोड़ा इससे महाराज की ओर पीठ न हो ने सिद्धि बताओ, उनका एक लेख है संकल्प सिद्धि और एक ने में पाठक की जिसे जो साधन सीखा था उनका एक ग्रंथ मेरे पास है संकल्प सिद्धि बहुत अच्छी हिंदी है इतनी मोट दोनों लेखों को मिलाकर अपने यहां से ग्रंथ प्रकाशित करने का विचार है श्री को आठक ज्ञान आश्रम जी महाराज हमारे पूज गुरुदेव का लेख छोटा है उनका तो डेढ़ सौ पृष्ठ का होगा संकल्प सिद्ध गुरुदेव ने कहा संकल्प सिद्ध क्या है बताओ हमने बताया उन्होंने कहा बहुत आनंद बहुत आनंद ठीक कहा तुमने हमने कहा कि बहुत बड़ी हमने तो संकेत किया मन में बहु भवन और तादात्म प्रति की योग्यता इसका ध्यान करेंगे विषय चित्तम विशेष विसर्जित मामुस्मरता दोष न उतारे गुण उतार सकते, तो सकते सूर्य में चंद्रमा में वायु में यही तो है ना संयम का अर्थ क्या होता है योग दर्शन में धारणा ज्ञान समाधि एक केंद्र बिंदु पर स्थित हो जाए उसी का नाम योग दर्शन में संयम है तो हमारे पास तो सिद्धि की फैक्ट्री है फैक्ट्री है मैंने ताद्यात्मा पति के बल परम सूर्य हो सकते हैं चंद्र हो सकते हैं योग का अध्ययन कीजिए मनोबल बढ़ता है दस बार थे उन्होंने कहा हम लोग ब्रह्मा बन जाए भाई छोटा मोटा खेल क्या करे योगवासिष्ठ हमारा पचास बार कम से कम अध्ययन किया हुआ ग्रंथ है योग वासिष्ठ में पचास बार वासबोध कम से कम पचास बार योग का अध्ययन किया हुआ है और पंचदशी नामक ग्रंथ 50 से कम नहीं पड़ा होगा धारणा तो के द्वारा दसों ब्रह्मा हो गए दस भाई थे कोई यहां कोई यहां कोई यहाँ चोरी छोरे बैठ गए सचमुच के ब्रह्मा जी उधर से जा रहे थे उन्होंने कहा एक तो मैं चतुर्दश भारह्माण्ड का अधिपत में यहां तो मुझे दिव्य दृष्टि से दस ब्रह्मा दिख रहे हैं बात क्या है? बात ओ, ओ मेरा ध्यान करके आपको बता दो त्रिपुरा रस की शैली इतना सा क्षेत्रफल वाला पत्थर लीजिए कोई चीज लीजिए स्वप्न है या न ना? हिता नाम की नारी इतना इसमें चौदह भूवंध की रचना की जा सकती है इतने में स्वप्न बद उसको व्यावहारिक रूप देकर ब्रह्मा जी ने कहा तो दसों ब्रह्मा हो गए तो संकेत किया सर जनु तदात्मा प्रति की जो क्षमता है वह की जो क्षमता है मन में वो जीव को सिद्धों का सिद्ध बना सकता है ये क्या मुझे नहीं लगती कि राष्ट्र की कोई समस्या है देश की समस्या है अपने हृदय अगर लगती कि कोई समस्या है खा जाएगी तो मैं क्यों डारू मैं तो डाटता हूं मुझे नहीं कहीं भय लगता मेरे सामने तो लगता है चुटकी बजाने की समस्या है कमी क्या है कमी क्या है वही कमी तो है दस व्यक्ति भी नहीं मिलते जो इस ढंग से उपासना करके कुछ दिव्यता अर्जित करें और साथ दें तो क्योंकि चेला चेली धन मान से फुर्सत नहीं किसी किसी को फुर्सत नहीं है बड़ी विचित्र विडम्बना है तो धीरे धीरे नरक ही बनेगा क्यों बनेगा नरक जब हम वैदिक मार्ग को छोड़ देंगे सनातन मार्ग को छोड़ देंगे तो विश्व होगा नरक हमारा अर्थ होगा नार प्राणी यह नरक और नार प्राणी से त्राण प्राप्त करने के लिए इन सब दिव्य ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए प्रवचन सत्र तो पूरा हो गया कल कल यहाँ पूर्णिमा है क्या हाँ तो आप घोषणा कीजिए तो आपका विभाग है यह श्री सेवानंदी महाराज कल के कार्यक्रम की सूचना देंगे या गीता के प्रवचन का सत्र मेरी यहाँ तो चलता है बारह महीने मेरी और शायद पूर्ण है वहां भी सायंकाल का था को आजगुरा में लय घोषणा कीजिए